नमस्कार मैं हूँ हेमंत पांडे आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो और मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुंदर रेडियो मजबन नाइन्टी पॉइंट फोर सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हम लोग कुछ ख़ास लोगों को बुलाते हैं जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं जिन्होंने अपने जीवन का एक लंबा सफ़र जो है तय किया है और उसमें खास अपने पास जो है चुनिंदा कुछ हीरे मोती अपने जहन में रख चलते हैं तो उन हीरे मोतियों को हम लोग जब उनसे बातें करते हैं तो हमें वो चमक नजर आती है उनके शब्दों में उनके भावों में उनके अनुभव में तो आइए ऐसा ही कुछ आज के इस एपिसोड में हम लोग बातें करेंगे प्रमोद जी से हम लोग पहले भी रूबरू हो चुके हैं रेडियो के माध्यम से काफ़ी अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से वो रेडियो माधुबन में आते रहते हैं तो आज हम लोग सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में उनके जीवन के कुछ खास अनुभवों को सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से प्रमोद जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश भाई सभी मधुबन रेडियो को सुनने वाले श्रोताओं को मेरा नमस्कार सलाम <laughs> खमागनी आपको राजस्थान का <laughs> जी खमागणी ये तो आपका बहुत मशहूर स्लोगन है <laughs> जी जी जी जी आप टीवी सीरियल वगैरह देखते होंगे हाँ, तो उसमें गणि खम्मा खमागनी ये शब्दों का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरह से किया जाता है तो आई अब मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग जो सफ़र शुरू करते हैं सभी जो भी हमारे गेस्ट आते हैं तो आज हमारे आप स्पेशल गेस्ट हैं सलामी ज़िंदगी के तो मैं चाहूँगा कि कुछ आप अपने बचपन की बातें बचपन का जन्म आपका कहाँ पर हुआ उस समय का परिवेश कैसा था स्कूलिंग कैसा था मेरा जो जन्म है वो पंजाब में भारत पाकिस्तान की सीमा के ऊपर एक छोटा सा नगर है फाजिल का अब तो बहुत बड़ा नगर बन गया डिस्ट्रिक्ट वो बन गया है मतलब तो फाजिल का डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है पहले ये फिरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट होता था लगभग अमृतसर के पास से शुरू होकर ये राजस्थान के गंगानगर तक जाता था तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ है बेसिकली हम मध्यवर्गीय परिवार थे मेरे पिताजी अध्यापक थे छोटा सा हमारा खेतीबाड़ी का काम भी था साथ में उस चाचा अच्छा जी के साथ मुझे खेतीबाड़ी का काफ़ी शौक़ था और उसके बाद मैं उनके साथ काफ़ी जाया करता था और खेतों में घूमना गाय का दूध दोना और सब्जियां वगैरह उसका करना वो सारा तो इस प्रकार का मुझे काफ़ी वही मोटर के नीचे नहाना अच्छा। और बचपन के अंदर मस्ती होती थी बहुत अच्छा लगता था वो तो इस प्रकार रहा वहीं पर छोटे से एक सरकारी स्कूल में हमारी शिक्षा हुई और बचपन से ही साथ में एक शौक़ था कि थोड़ा बहुत मैं रामलीला में रामलीला में अपने कुछ ना कुछ तो करता रहता था और मेरी क्योंकि सेहत थोड़ी ठीक ठाक थी इसलिए मुझे कई बार हनुमान का रोल दिया जाता था सेहत ठीक होने के कारण और फेस वगैरह भी काफ़ी ग्लो था और आवाज़ में भी मेरे को लगता है बाकी मुझे तो सुनने वालों को पता होगा भी दम है कि नहीं है तो वो मुझे हनुमान का रोल दिया करते थे और बचपन से ही और जवानी तक मैं ये रोल करता रहा हूँ फिर उसके बाद मैंने देखा कि हमारे उन छोटे शहरों के अंदर क्या होता है और हमने काफ़ी एक चीज़ और बताना मैं चाहूँगा 1971 के अंदर जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ तो मेरी एज जो समय ठीक थी छोटी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन वो युद्ध मुझे आज भी याद है और किस प्रकार नरसंहार उसके अंदर हुआ और उस समय एक बार दिल कांप गया था उसके बाद फिर मेरे जो नानिहाल थे मेरे नाना जी थे वो थोड़ा सा हमसे दूर मतलब 50 किलोमीटर एक मुक्सर गांव नगर है सिख इतिहास के अंदर उसका बहुत बड़ा नाम है गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ 40 मुक्तों की अगर आप देखेंगे तो वो आती है उसके उनके नाम पर वो मुख्तसर पड़ा वो वहाँ रहा करते थे तो हम लोगों को अपना घर गाँव शहर खेत सब छोड़ कर वहां जाना पड़ा तो उनके पास रहे वहाँ पे जाके मुझे एक जो मेरे अंदर नई चीज़ आई कि वहाँ के लोग रोज़ घरों से खाना इकट्ठा किया करते थे सब्ज़ियाँ इकट्ठी किया करते थे और फिर वो जो लोग हमारे इधर से उजड़ गए उनको अगर हम लोग कह देते हैं तो क्योंकि घर बार छोड़ के गए थे उनको कैंप लगा के उन्होंने रखा हुआ था वहाँ पर उनको वो खाना खिलाया करते थे नाना वगैरह उनके दोस्त वगैरह उनका राष्ट्रीय स्वयं संघ के साथ जुड़े हुए थे तो तुम उनके साथ ये सेवा करने का मुझे बहुत अच्छा लगता था बहुत दुआएँ मिलती थी बहुत आशीर्वाद मिलते थे फिर वो बिठा के कोई धर्म कर्म की बातें भी किया करते थे लोगों के साथ हिम्मत भी दिया करते थे कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा हम युद्ध जीतेंगे फिर आप घरों में वापस जाएंगे। तो आ, आखिर हुआ भी ऐसा कुछ दिनों बाद हम लोग अपने घरों में वापस आ गए तो वहाँ पर बचपन बीता लेकिन एक चीज़ मेरे मन में वहाँ पे ये रहा करती थी कि यहाँ पे रहने के बाद हम लोग कोई ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे ज़्यादा अगर ये सोचें कि जीवन के अंदर कुछ बनने के सपने हो तब तक काफ़ी बड़े हो चुके थे और मैंने ये सोचा कि चलो जो चीज़ें मैं नहीं कर पाया अपने जीवन में तो मैं चाहूँगा मेरे बच्चे आगे बढ़ें लाइफ के अंदर उनको ऐसी अचीवमेंट प्राप्तियाँ हो जो मैं चाहता था कभी मैंने सपने देखे थे मैंने और मेरी श्रीमती जी ने हमने मिलके सपने देखे थे ये बनना वो बनना हालांकि ठीक ठाक रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन फिर भी सपने बहुत ऊंचे थे तो हम लोगों ने मन बनाया कि हम यहाँ से छोड़कर चंडीगढ़ शिफ्ट होंगे क्योंकि अच्छा। चंडीगढ़ दो प्रदेशों की राजधानी है हरियाणा और पंजाब की और चंडीगढ़ खुद अपने आप में भी एक केंद्र शासित प्रदेश है हिमाचल साथ लगता है वो बहुत बढ़िया सुंदर बहुत सुंदर खूबसूरत उसको कहते भी सिटी ब्यूटीफुल है तो हमने मन बनाया तो वहाँ से हमें शिफ्ट होते होते 10 12 साल लग गए आजकल हम चंडीगढ़ में सेटल हैं और बच्चे भी ईश्वर की कृपा से आ, बहुत बढ़िया अपना आ, जो है वो कार्यशादी उनकी कार्यभार जो अच्छा कर रहे हैं काम <laughs> कर रहे हैं बहुत अच्छे अपना नाम रोशन कर रहे हैं जो सोचा था वो हमें उससे चंडीगढ़ जाने से मिला जी चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी सुनकर कहीं ना कहीं एक अपनी जो है जीवन से जुड़ी हुई बातें उनके सामने आ रही होगी और मैं चाहूँगा कि बचपन की बातें जैसे आपने शेयर किया आप रामलीला या हनुमान का रोल जो उसमें करते थे और लगातार आप 12 वर्ष तक करते रहें उसको जब तक वहाँ पर थे आप और मैं चाहूँगा कि स्कूल की कुछ खास बातें जैसे कोई टीचर होते हैं मैं बचपन में अगर कोई डांट देता है मार देता है लेकिन उसके साथ वो प्यार भी करते हैं तो ऐसे कुछ शिक्षक का कुछ अनुभव हो तो ज़रूर नहीं इस मामले में मेरा रमेश जी बड़ा सौभाग्य रहा है हु. आ, हमारे जो टीचर थे मेरे टीचर जो थे हमें बहुत प्यार करने वाले <laughs> मतलब जैसे उन दिनों के अंदर ऐसा होता था भाई थोड़ा डंडा पेड काफ़ी हुआ करती थी आ, टीचर काफ़ी सख्ती के साथ पेश आया करते, करते थे, थे। करते। लेकिन हमारे जो टीचर थे हम लोग ठीक थे क्योंकि नालायक बच्चों में हमारी गिनती <laughs> नहीं होती थी और वैसे भी अगर कोई बच्चे ऐसे थे भी तो वो उनको बिठाकर कर समझा दिया करते थे उनको अलग से समय भी दिया करते थे पढ़ने का मतलब जैसे आजकल ट्यूशन चलती है और वो सारा उनकी मोटी मोटी फीस ली जाती हमें इस मामले में बड़ा सौभाग्य रहा है जो टीचर हमें मिले वो वाकई टीचर डे के ऊपर पूजने वाले टीचर हुआ करते थे तो हमें मुझे बहुत याद आते हैं अब कुछ इस दुनिया में नहीं रहे एक दो हैं भी तो जब भी वहाँ जाना होता है तो उनके चरण छूते हैं मिलते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जाते हैं बहुत आशीर्वाद प्यार कई बार तो वो इतने वृद्ध हो चुके हैं पहचान भी नहीं पाते नहीं। नहीं। तो उनको फिर पुरानी बातें याद कराते तो फिर वो खिलखिला के हंसते हैं और सारा वो रहता है ऐसा और एक जैसा कि आपने कहा कुछ बचपन का एक ऐसा किस्सा तो है तो वैसे थोड़ा शरारतीपन वाला हम लोगों के स्कूल के साथ ना एक नहर बहा करती थी तो हम लोग कोशिश करते थे कि दोपहर को जो 40 मिनट की रिसेस होती है तो हम लोग बा के उस नहर के अंदर जाके डुबकी लगा के आया करते थे और स्विमिंग वगैरह करना उसके अंदर छलांग लगाना बहुत अच्छा लगता था एक दिन हमें पता ही नहीं चला कि हमें नहाते नहाते कब वो डेढ़ घंटा हो गया और जब अब आए तो स्कूल के गेट बंद हो चुके थे क्योंकि रिसेस ख़त्म तो हो चुकी थी तो फिर हमने जो स्कूल वाला जो हमारा गेट के ऊपर खड़ा होता था पी खड़ा होता था आजकल तो सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं तो उनको वो जसवंत सिंह थे उनको बोले चाचा जी कहते थे हम लोग भाई चाचा जी आज चले जाने दो वो तो कहने लगे ना बिल्कुल नहीं जाने दूंगा तो उसने मतलब सख्त हर आदमी डिसिप्लिन में रहा करता था अंदर तो ले लिया स्कूल के अंदर लेकिन वहीं गेट के ऊपर बिठाया फिर वो हमारी जो टीचर थे उनको बुलाया ये रहे जी आपके स्टूडेंट जिनको आप पूछ रहे थे तो हम छः लोग थे हम छः लोगों को मुर्गा बनाया और मुर्गा बना के हमें क्लास तक लेके गए वो तो ये जो है वो सीन कभी नहीं भूलता मतलब अगर गड़बड़ की है तो गड़बड़ की सज़ा भी हमें मिलती थी तो ऐसा नहीं था कि हमारे पेरेंट्स आ जाते थे हमारे बच्चों को टॉर्चर क्यों किया जैसा कि आज चलता है तो ये बात हमारे घर वालों तक भी पहुंची सबके घर वाले भी हमारे पिताजी वगैरह सब आए यहाँ पे तो उन्होंने कहा भी आपने कम मुर्गा बनाया इनको इनको रोज़ ज़्यादा घंटा मुर्गा बनाया करो ताकि आगे से ऐसी शरारत ना करें तो मतलब इस तरह का जीवन रहा हो और वो मुझे नहीं भूलता नहर पे नहाना बचपन के अंदर और वो जब बारिश आया करती थी तो कागज़ की कर बनाना वो सारा वो दिग्वजीत सिंह की गज़ल आजकल बहुत अच्छी लगती है जब वो आती है तो उनका वो सारा सीन याद आ जाता है ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो तो ये काफ़ी अच्छा रहा हमारा प्रमोद जी बहुत ही अच्छी बात है आपने याद कराया बचपन की और साथ ही साथ जगदीश सिंह का जो गज़ल है बचपन वाली वो भी याद कराया तो आइए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक में हम लोग वही जगदीश सिंह जी का ये बहुत ही खूबसूरत ग़ल है उसे हम लोग सुनते हैं इन्जॉय करते हैं फिर उसके बाद प्रमोद जी से जुड़ेंगे आप सुनाए हैं रेडोमो वन नाइनटी पर सलामी ज़िंदगी सुनते रहो मुस्करे रहो दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा तो बचपन का सावन वो कागज़ की कष्टी वो बारिश का पानी वो कागज़ की कष्टी वो बारिश कपानी का वो कागज़ की खश्ती वो बारिश कपानी मासूम जाहत की तस्वीर अपनी वो खाब खिलो जागी न रिश्तों के बंधन न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगी बड़ी खूबसूरत ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो भले जी मुझसे मेरी जवानी मगर मुझको लौटा तो बचपन का सावन वो कागज की नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और काफी अच्छी बातें हो रही हैं। प्रमोद जी हमारे साथ हैं और उन्होंने अपने बचपन की कुछ ख़ास बातें हमें ताज़ा कराई हैं इसके साथ ही मैं अब बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे हम लोग पढ़ाई पूरा कर लेते हैं हमारा जीवन का एक चैप्टर छोटा सा जो यादगार जो लम्हे हम बिताते हैं जहाँ पर हमारी जीवन की कुछ खास जो है मोड आ जाते हैं और जैसे ही हमारा बचपन और पढ़ाई दोनों पूरे हो जाते हैं तो फिर हमारे पास एक नया ट्रेंड यानी एक नया जीवन की शुरुआत हो जाती है जहां पर हम लोग अपनी जिम्मेवारियों को समझने की कोशिश करते हैं और कुछ कर गुज़रने के लिए हम तैयार हो जाते हैं तो मैं चाहूँगा प्रमोद जी जैसे आपने पढ़ाई पूरा किया उसके बाद फिर किस तरह से आप अपना करियर बनाना चाहते थे और क्या मोड जिंदगी के नए मोड आए उसके बारे में बताइए मुझे कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मुझे बहुत ज्यादा धन कमाना है हुँ, हुँ, हुँ. मैं हमेशा ही इस थ्योरी के ऊपर अपना जो है वो लाइफ जीता रहा हूँ कि जिंदगी खूबसूरत होनी चाहिए जिंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी जितनी भी जियो उस जिंदगी के अंदर आनंद होना चाहिए उम्र कटी वाली बात नहीं होनी चाहिए कि उम्र काट ली हमने महान हो तो महान चलो महान तो खैर महान लोगों का होता है हम तो अपना प्रयास करते हैं तो मुझे ऐसा मेरी कोशिश रही है तो मैंने जब मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ तो मैंने क्योंकि तो मैंने आपको बताया ना थोड़ा सा कलाकारी का कीड़ा था वो और वो कलाकारी का कीड़ा तो साथ ही आना था तो यहाँ पे बहुत नाटक वगैरह हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े थिएटर बने हुए हैं यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर और हर सैचरडे सनडे वहाँ पर प्ले होते हैं लोग देखने आते हैं बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो आज फिल्मों के साथ जुड़े हुए हैं बड़े बड़े नाम चंडीगढ़ से कई लोग निकले हुए हैं और वो यहाँ पे आके नाटक वगैरह प्ले वगैरह करते हैं और लोग देखने जाते हैं दो दो तीन तीन चार चार शो होते हैं फिर भी मतलब हाउसफुल रहते हैं वो तो उनके साथ जुड़ने का मुझे मैंने कोशिश की और मैं जुड़ भी गया नाटक के साथ डायरेक्शन की फील्ड के अंदर कभी मंच के ऊपर भी कुछ करना पड़ा तो मैंने किया ज़्यादातर मुझे जो शौक़ रहा है एंकरिंग का मंच संचालन का मैं जो है वो काफ़ी मेरा नाम है चंडीगढ़ के अंदर और इस प्रकार का जो कलाकारी वाला था दूसरा जो मेरे को शौक रहा है कि मैं अपने रोजगार के साथ साथ कुछ समाज को दे सकूं ऐसी मेरी कोशिश रही है और उसके लिए मुझे फिर थोड़ा सा कुछ चीज़ें सीखी मैंने वहां पे ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं जिनके साथ आप जुड़ के मैंने नैचुरोपैथी के अंदर कैसे जिया जाए खुद का जीवन कैसे स्वस्थ बनाया जाए लोगों को कैसे खूबसूरत जीवन दिया जाए और वहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं मिल्खा सिंह जैसे महान हस्तियाँ चंडीगढ़ में हैं योगराज सिंह जैसे युवराज जो, जो क्रिकेट के हैं ये सब चंडीगढ़ ने दिए हैं और भी बहुत सारी हस्तियाँ चंडीगढ़ ने दी हैं जिनका नाम है तो उन सब से मिलना रहा है रहता है उनको देख के जीवन बदलता है कि मिल्खा सिंह जी आज 90 साल की एज के होने वाले हो गए आज भी 10 किलोमीटर रनिंग करते हैं दौड़ते हैं वो अच्छा। इतनी फिटनेस है उन, उनके अंदर आ, हमारे उस एरिया के अगर जो लोग जानते होंगे तो मेहर मित्तल एक बहुत बड़ा नाम हुआ है पंजाबी फिल्मों के अंदर हिंदी फिल्मों के अंदर उन्होंने काफ़ी काम किया वो हमारे इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ भी जुड़े रहे हैं वो हमारे अच्छे मित्र रहे हैं योगराज सिंह जो फिल्मों के अंदर हैं वो काफ़ी अच्छे हमारे मित्र हैं तो इस प्रकार काफ़ी ऐसे लोगों के साथ मिलना रहता है और उनको देखकर खुद का जीवन भी जो है वो ऐसा बनाने को मन करता है और आज ईश्वर की दया से वहाँ पे आप जब वहाँ के बुज़ुर्गों को मिलेंगे ना सीनियर सिटीजन को मिलेंगे साठ साल का तो कोई अपने आप को सीनियर सिटीजन मानता ही नहीं है जब सेवेंटी क्रॉस कर जाता है थोड़ा बहुत उसको लगता है कि नहीं यार अब मैं बूढ़ा हो वाला हूँ हुआ नहीं हुआ अभी तो तब वो जाके थोड़ा बहुत वो सोचता है कि नहीं अब थोड़ा ज्वाइन कर ली जाए कोई ना कोई ऐसी एसोसिएशन मेरा इनके साथ भी जाना रहता है क्योंकि थिएटर के साथ जुड़े होने के साथ रेडियो के साथ फिल्मों के साथ जुड़े होने के साथ तो मोटिवेशनल लेक्चर भी मेरे रहते हैं तो बहुत तो मैंने वो जो सपने देखे थे मैंने पूरे किए हैं हाँ वही बात है ना भी बहुत ज़्यादा धनवान तो नहीं बन सके लेकिन कमी ईश्वर की कृपा से किसी भी चीज़ की नहीं है बच्चे बड़े ईश्वर की कृपा से योग्य बच्चे हैं ठीक है और वो सब सा, सारा कुछ ठीक चल रहा है तो ये ऐसा रहता है वहाँ पे वहाँ पे मतलब मैं जो मेरी पंचलाइन आज की है ना वो ये है कि वहाँ के बुज़ुर्ग जो है ना वो अपने आप को बुजुर्ग नहीं समझते थोड़ा सा बड़ा जरूर समझते हैं अपने आप को यूथ से उनको लेक्चर देना समझाना बिठाना ये तो चलता ही रहता है लेकिन वहाँ के बड़ों की सीनियर सिटीजन की जिंदगी देखने वाली है मैं आगे बातें करूँगा आपसे उनकी कैसे जीते हैं वो लोग क्या क्या करते हैं निराशा नाम की चीज़ उस शहर के अंदर बहुत कम देखने को मिलेगी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और शकर हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा कि ऐसा भी जीवन जीने वाले आज मौजूद हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिल सकती है और जैसे कि हमने शुरू किया था कि आप पढ़ाई के बाद फिर चंडीगढ़ आ गए चंडीगढ़ में बसे और चंडीगढ़ की जो खूबसूरती है चंडीगढ़ की जो अपनी जीवन शैली है वहाँ के लोगों के बारे में उस मिट्टी से निकले हुए कुछ खास महान व्यक्तित्व के बारे में आपने मिलका सिंह को याद किया और आज भी वो 90 साल के होने के बावजूद भी 10 किलोमीटर रन करते हैं तो इस तरह की कई चीज़ें हैं कई हस्तियां वहाँ से निकली हुई हैं जो दुनिया में अपना परचम लहराते हैं और मैं चाहूँगा कि आपने जैसे पढ़ाई पूरा होने के बाद नौकरी या फिर जैसे बिजनेस या क्या करना चाहते थे और उसके लिए आपने शुरुआत आपने कैसे किया नहीं मैंने नौकरी वगैरह के अंदर मेरा शुरू से शौक नहीं था मुझे खेती बाड़ी का शौक था या मुझे थिएटर का शौक़ था और या मुझे क्योंकि मैं अच्छा ठीक ठाक बोल लेता था और मुझे स्कूल कॉलेजेस के अंदर बुलाया जाता था जितना एक आम आदमी सरकारी मुलाज़म कमाता है उससे कहीं अच्छी मेरी आमदनी हो जाती थी इसलिए मैंने नौकरी के अंदर नहीं कुछ किया खुल ज़िंदगी जी है और खुली ज़िंदगी जी है कोई समय की पाबंदी नहीं है मन है तो काम करना है नहीं है तो मस्ती करनी है ये शुरू से लेकर आज तक मंत्र रहा है ज़िंदगी का और यही आज तक चल रहा है और ईश्वर ने चाह तो अंदम सांस तक ये चलता रहेगा और नौकरी वगैरह के अंदर कोई बिजनेस वगैरह की बाउंडेशन के अंदर बंधनों के अंदर नहीं बंधना चाहते थे और ना ही बंधे हैं इतना कुछ मिल जाता है जहाँ कुटुंब संभाए मैं भी भूखा ना रहूं साथ भी भूखा ना जाए <laughs> तो ये चीज़ें हैं जिंदगी के अंदर कोई मुझे नहीं है मैं अपने जीवन के अंदर रगमंच करता हूँ नेचुरोपैथी के लोग मुझे मेरे पास आ जाते हैं जिनको कोई दिक्कत होती है अपने आप ही कुछ ना कुछ मेरी जो है वो सेवाएँ कर जाते हैं और लोगों को जीवन देता हूँ लोगों को अच्छी खुशी देता हूँ कोशिश रहती है हंसते हैं हम लोग इन्जॉय करते हैं जोक्स करते हैं सारा कुछ ज़िंदगी का जो है वो बहुत बढ़िया लाइफ जो है वो चल रही है और इसी प्रकार जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं 10-12 क्लब हैं इस तरह के जिसके अंदर कुछ सीनियर सिटीजन आप कह सकते हो हालांकि वो मानते नहीं हैं इस बात को और वो जुड़े हुए हैं और महिलाएं जो हैं वहाँ पे कुछ एक चीज़ हो रहा है चंडीगढ़ के अंदर जो है वहाँ पे महिला पुरुष के अंदर लंबा चौड़ा वो फ़र्क नहीं गिना जाता बराबरी का ही दर्जा दिया जाता है और वो अपने आप को मानते भी ऐसे हैं इसलिए वो लाइफ के अंदर भी खुल के जो है मतलब वो जीते हैं किसी के ऊपर किसी की, उपर, किसी की, की कोई बंदिश ऑब्जेक्शन नहीं होती है तो ये चीज़ जो है यह बहुत बड़ी बात है वहाँ की तो इस तरह हम लोग ज़िंदगी जीते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को कहीं ना कहीं ये बातें दिल पर लग रही होगी कि कई बार हमारा जो है बचपन पूरा हो जाता है पढ़ाई पूरा हो जाता है तो हम लोग एक स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हमें नौकरी करनी है बिज़नेस करनी है इसके लिए ये करना है वो करना है तो आपने उस ट्रेंड को बिल्कुल नए तरीके से जिया आपने अपने मन से अपने दिल से जो आपके अंदर जो आर्टिस्ट बनने का जो भाव था उसको आपने लोगों के बीच में रखा और उससे आपका काम चल जाता था आप नाटक करते थे और एंकरिंग करते थे बहुत सारी चीज़ें आप करते थे जिसके वजह से आपको कहीं भी रुकना नहीं पड़ा तो ये भी एक अपने आप में कमाल की बात है और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर हमें सीखने ये मिलता है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं ये हम पर निर्भर करता है किसी और पे नहीं और ज़्यादातर हम लोग कभी कभी क्या करते हैं अपने लाइफ में कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो वो कॉपी वाली जो ज़िंदगी है ना वो हमेशा हमें कहीं ना कहीं तनाव या दुख में डाल देता है इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को समझना बहुत ज़रूरी है हम अपने लाइफ को अपने तरीके से अपने स्वभाव के अनुसार अपने समझ के अनुसार अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार यानी अपनी क्षमता के अनुसार हम ज यदि जीवन को जीना शुरू कर देते हैं तो जीवन में एक बड़ा आनंद हमारे पास आ जाता है हम उससे एक खुशनुमा जीवन जी सकते हैं तो ये एक फंडामेंटल राइट है हर व्यक्ति को अपने तरीके से जीने का लेकिन हाँ उसमें यह बात ज़रूरी है कि आप किसी को दुख ना पहुंचाए ये भी बहुत ज़रूरी है जब आप किसी को दुख देकर फंडामेंटली आप समझते हैं कि मैं राइट हूं तो वो गलत होता है। आपके द्वारा किसी को दुख भी ना पहुंचे ऐसी जिंदगी हो आपकी प्रमोद जी ने बहुत ही अच्छी बात बताया कि इतना कमाल लेते थे, थे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया लेकिन जितना कमाया उसमें खुद भी ना भूखा रहे और ना ही जो हमारे पास आए वो भी भूखा नहीं गया तो कहने का भाव है संतुष्ट जीवन में सबसे बड़ा धन है और वो हमारे पास आ जाता है तो जीवन का एक अलग ही अनूठा संगम हो जाता है और हम उसे बड़े प्यार से जीते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि एक और गीत सुना जाए और प्रमोद जी वैसे कलाकार हैं तो मैं चाहूँगा कि आपको अपने जीवन के साथ काफ़ी जो है नाटक या प्रोग्राम्स वगैरह आपने किए हैं तो फिल्म और संगीत ये आपके अंग रहे हैं तो कौन सा एक गीत अभी आपके जहन में है जो आपको लगता है कि मुझे सुनना चाहिए <laughs> सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है हम उस देश के वासी हैं जिस देश, देश में गंगा बहती क्या बात है तो ये गीता आप मुझे बहुत पसंद है है मेरे दिल के करीब है। अरे वाहिए राज राजकपूर साहब का बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये गीत पसंद आता है जो भी भारत के वासी हैं उन्हें ये गाना जब भी लगता है तो उनके होठ अपने आप ही गुनगुनाने लगते हैं इस गीत को तो आइए साथियों आज के इस एपिसोड में सलामी जिंदगी में हमारे साथ प्रमोद जी है उनकी कुछ अनुभव जीवन के सुन रहे हैं आगे और भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे लेकिन अभी जो उन्होंने गीत याद कराया है वही गीत हम लोग सुनेंगे आप सुनाए हैं रेडो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहोरा रहो वो रहो। टोपे तो सचाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है हम उस देश के वासी है हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा फहती है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 मा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है ज्यादा की नहीं लालच हम थोड़े में गुजारा होता है थोड़े में गुजारा होता है चौके लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है हम उस देश के वासी हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं हर जान की कीमतत जानते हैं मिलजुल के रहो और प्यार करो एक चीज ये ही जो रहती है हम उस देश के वासी हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है सजाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है हम उस देश के वासी वासी हैं हैं हम उस देश के देश के जिस में गंगा बहती है नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और प्रमोद जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और बहुत ही खूबसूरत गाना उन्होंने पसंद किया था और उस गाने को हमने सुना जिस देश में गंगा बहती है जहाँ होटों पे सफाई सच्चाई दिल में रहती है तो ये भाव हमारे हर हिंदुस्तानी को प्यारा लगता है कहीं ना कहीं आप भारत में वास करते हैं निवास करते हैं तो ये गीत आपके जहन से अपने आप ही गुनगुनाने लगता है और मुझे लगता है कि आपने भी इस गाने को थोड़ा ज़रूर गुनगुनाया होगा <laughs> और गुनगुनाना भी चाहिए तो आइए हाँ आगे बढ़ते हैं आपकी खुशी को और बढ़ाते हैं प्रमोद जी हमारे साथ हैं उनसे बातें हो रही हैं और जैसे हम लोग कहते हैं कि जीवन हमारा जैसा हम सोचते हैं वैसे बनाते ज़रूर हैं लेकिन इसके साथ में कई बार ऐसा होता है कि जैसे समुद्र की लहरें हैं फ्लैट तो नहीं रहेंगे तूफान तो उसमें भी आते हैं <laughs> तो हवाएं हैं तो चलेगी यहाँ वहाँ और जब चलेगी तो कहीं ना कहीं हरतम तो होगी कहीं ना कहीं आवाज़ तो होगी वैसे हमारे जीवन में हम जब 50-60 साल तक आ जाते हैं तो उस जीवन सफ़र में काफ़ी चीज़ें भी आती हैं तो मैं चाहूँगा कुछ ऐसे मोड़ जब आपके पास आए या कौन से ऐसे दुखद मोड़ या दर्द वाले सिचुएशन हो या संघर्ष जिसको कह सकते हैं हम लोग ऐसे कुछ सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा बताइए संघर्ष नाम अगर महसूस करो तो है ज़िंदगी के अंदर हर पल है रोज़ है आज भी है कल भी था और कल भी रहेगा लेकिन संघर्ष को अगर आप एंजॉय करना शुरू करते हो तो वो संघर्ष नहीं रहता वो आपका दोस्त बन जाता है ये मैंने फील किया है आपने कहा भी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आए हों जब दिल को थोड़ी ठेस पहुँची और कुछ ऐसा हुआ हो मेरा मेरी माँ से बहुत प्यार था और मेरी माँ जब वो बीमार हुई और छः साल वो बेड के ऊपर रही और मुझे और मेरी श्रीमती जी को उनकी सेवा करने का मौका मिला मेरे बच्चों को भी मैंने दिखाया भी माँ बाप की सेवा कैसे की जाती है और दिल से लगन से उनके पास बैठता था आज आज क्या दिक्कत है ये बहुत मैं आ, बहुत जबरदस्त बात बताने वाला हूँ आपको और जिससे मुझे शिक्षा भी मिली और मैंने कोशिश की भी इससे सबको शिक्षा भी मिले और मैं एक आदर्श बन अपने बच्चों को रास्ता दिखाने में भी सफल रहा तो माँ की सेवा मेरी माँ कि सिर्फ़ ज़ुबान चलती थी ना हाथ चलते थे ना पाँव चलते थे वो हिल नहीं सकती थी उसको बिठाना पड़ता था उसको जो है लघु शंका वगैरह खुद करवानी मैंने और मेरी श्रीमती जी बड़ी ईमानदारी के साथ मुस्कुराते हुए अपना कर्तव्य समझकर उनकी सेवा की है उनको लेटरिन करवाना नहलाना धुलाना उनकी साफ करनी लेटरिन जैसे बच्चों की हम करते हैं वैसे ही उनकी साफ करनी पड़ती थी हमें तो इस प्रकार फिर उनको नहला धुला के उनका बेड चेंज करना फिर उनको खाना खिलाना अपने हाथों से एक एक तोड़ के वो बच्चे देखते थे और बच्चे भी ऐसा ही करते थे हमारे सहयोगी बन गए दादी की सेवा करनी चलो छः साल उन्होंने अपना जो कष्ट था वो सहा और उसके बाद वो इस दुनिया से चली गई हालांकि चली गई तो वो देखना होता है कि चलो इनको भी मुक्ति मिल गई परिवार को भी ऐसा था भी सभी लोग बाउंड थे कहीं जा नहीं सकते कहीं आ नहीं सकते एक मिनट के लिए भी अब ये भी फ्री हो गए हैं लेकिन उनका जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेरे लिए हालांकि अब तो ज्ञान के साथ जुड़ने के बाद बात और हो गई है उनका जाना हमारे लिए मेरे लिए बहुत जो है वो पीड़ादायक था मुझे कई दिनों तक मैं परेशान रहा लेकिन फिर एक मुशायरा हुआ तो उस मुशायरे के अंदर एक शायर आए उनका जिक्र करना मैं यहाँ जरूरी समझता हूँ बाद में मैंने उनको ढूंढा और उनके साथ मैंने दोस्ती की वसीम बरेलवी साहब वसीम बरेलवी साहब बड़ा नाम है बड़े फिल्मों के गीत भी उन्होंने लिखे हैं बहुत बड़े शायर हुए हैं वो उनका डेढ़ घंटे के प्रोग्राम के अंदर उनका चार लाइनें मुझे ऐसी जची कि मेरा जीवन बदल गया उससे उन्होंने एक शेर कहा था वहाँ पे कि हादसों की, में तो हादसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें हादसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें और जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें तो मुझे इन चार लाइनों के ऊपर एक दिन मैंने पूरा चिंतन किया भी जाने वाली चीज तो गई अब किसकी उदासी में कैसे तू ऐसे सोग में बैठा रहेगा बच्चों को संभालना है काम संभालना है सारा कुछ करना है तो फिर वहाँ से एक ऊर्जा मिली उनके इस शेर से आ, क्योंकि मेरी एक नेचर है मुझे जो भी जहाँ से मिलता है ना मैं उसका जिक्र किए बिना रह नहीं सकता वसीम बरेलवी साहब के फिर मैंने एक और प्रोग्राम चंडीगढ़ में हुआ उनको ढूँढा उनको मिला और वो शेर मेरे जीवन का अंग बन गया मैं कभी मंच संचालन करता हूँ तुझे बोलता हूँ काफ़ी तालियां मुझे मिलती हैं इस शेयर के ऊपर और इस शेयर के साथ कुछ और लाइनें भी मैं जोड़ लिया करता हूँ तो वसीम साहब को मैंने बताया मैंने कहा जी आपके इस शेयर के ऊपर मैंने लाखों तालियां ग्रहण की हैं और मुझे बहुत आशीर्वाद मिलता है तो वो बड़े खुश हुए उन्होंने गले से लगाया फोटो वगैरह मेरे साथ खिंचवाई मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे कोई ज़िंदगी का ना वो मिल जाता है आदमी जिसको ढूँढ रहा होता है और वो मिल जाता है तो ऐसा मुझे लगा तो मुझे मुझे जीवन का जो दर्द बरा था वो माँ का जाना और उसके बाद इस शेर ने मेरा जीवन बदला तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हमारे श्रोताओं को भी ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा होगा और जीवन में जो है संघर्ष तो आता है जैसे आपने कहा प्रमोद जी ने कि संघर्ष को संघर्ष समझेंगे तो ज़्यादा दुख होगा लेकिन उसको संघर्ष न समझे जीवन का एक पड़ाव है एक पहलू है ये समझ के अगर हम उसको जीने लगते हैं तो एक अलग खुशी हमें मिलती है जीवन जीने का एक अलग नज़रिया हमारा बन जाता है तो संघर्ष संघर्ष नहीं लगता वो हमारा साथी बन जाता है जैसे आपने कहा तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे दो लाइनें आपको याद आ गई वसीम बरेली साहब के वैसे उनके बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करते रहते हैं और एक लाइन जैसे कि आपने वो सुनाया तो मुझे भी ऐसा लगा कि जीवन में हमारे जो दो दो चार चार लाइनी जो बात होती है शायरी के अंदाज़ में या अलग अंदाज में वो कितना हमें मोटिवेशन देता है बशर्त यही है कि आप उसे ध्यान से सुने और समझें <laughs> क्योंकि जीवन में हम लोग रेडियो पे कितने सारे ऐसे चार चार पांच-पांच लाइनों की शायरी या मोटिवेशंस देते रहते हैं बशर्त यही है कि सुनने वाले कितना उसे आत्मसात करते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाते हैं तो मुझे आपको सुनते सुनते काफ़ी हमारे लिसनर्स के भी याद आ गए जिन लोगों ने रेडियो सुनना शुरू कर दिया है रेडियो मधुबन को काफ़ी लोग तनाव से दूर हो गए हैं काफ़ी लोग नशे से दूर हो गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने रेडियो को सुनना यानी जीना शुरू कर दिया और उन्हें एक मोटिवेशन मिला है तो वो अपने लाइफ को बहुत ही आनंदित होकर जी रहे हैं तो ये एक कमाल की बात है कि शब्द हमारे जीवन में वैसे कहा जाता है शब्द ब्रह्म है लेकिन उस ब्रह्मा को समझना बहुत ज़रूरी है जब आप समझ लेते हो तो वो सुपर वाले के साथ कनेक्ट हो जाते हैं वो एनर्जी आपके अंदर शुरू हो जाती है और आपको एक एनहांस मिल जाता है जीवन जीने में एक जो है नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है और उस ऊर्जा से आप अपने मुश्किलों को ख़त्म करते हैं और जीवन आसानी से जीना शुरू करते हैं तो आइए प्रमोद जी आप जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारी जीवन में इस तरह के मुश्किल दौर में जब भी हम गुजरते हैं ऐसे समय में कौन सा एक गीत जो आपको बहुत ही हेल्प करता है या मोटिवेट करता है मुकेश साहब का एक गीत था अभी थोड़ी देर पहले आपने तो उसकी ना एक लाइन आपको सुनाऊंगा उसके बाद मैं चाहूँगा कि जो हमारी उम्र के पड़ाव से गुजर रहे हैं वो इस गीत को जरूर सुना करें और ये गीत जीने की प्रेरणा देता है उसकी वो लाइन है तेरा कोई साथ ना दे तो तू तो खुद से प्रीत जोड़ ले ध्यान से इस गीत लाइन को अगर जीवन का हम बना लेना, तेरा कोई साथ ना दे तो तू तो खुद से प्रीत जोड़ ले बिछोना धरती को कर ले अरे आकाश ओढ़ ले है कौन सा ऐसा मीत यहाँ पर जिसने दुख ना झेला चल अकेला चल अकेला चल लकीला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला हंसते गाते जब हम चलते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो जिंदगी का आनंद भी आएगा मज़ा भी आएगा और ये गीत जो है उसके लिए हम लोगों का साथी बन जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है प्रमोद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और गीत के लाइने सुना जो मोटिवेशन आपने बताया है और ध्यान से सुनने से चीज़ें जो है बहुत ही आ, कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत मुश्किल है ऐसा कहने वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इस गीत को दो तीन बार सुनिए शायद मुश्किल आपके पास नहीं होगा आपको जीने का एक नया मकसद मिल जाएगा एक नया सपना आपके सामने होगा जिसे पूरा करने के लिए आपके पैर थिरकने लगेंगे हाथ चलने लगेंगे तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत मोटिवेशनल गीत संबंध इस एल्बम से मुकेश जी का गाया हुआ आपको सुनाते हैं आप सुनाए हैं रीन मत 90.4 नाइनटी सुनते रहो मुस्कराते रहो चल, चल के तेरा मेला पीछे छूटा राही चल के चल के चल के चल के तेरा मेला पीछे छोटा राही चल के Hundred thousand. तो ये आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं आशा करता हूँ आपको ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं मोटिवेशन जरूर मिल रहा होगा और आप रेडियो सेट के बिल्कुल करीब आकर बैठे होंगे या फिर मोबाइल से आप अगर हेडफोन लगा के सुन रहे होंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रहे होंगे शब्द बाई शब्द क्योंकि अनुभव हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करता है चाहे किसी भी व्यक्ति का अनुभव हो लेकिन जब सुनते हैं तो हमारे जीवन को एक उत्साह देता है तो चलिए आप जाते जाते मैं कहूँगा हम लोग आखिरी पढ़ाव पे पहुँच रहे हैं कार्यक्रम के और अंतिम पढ़ाव पे मैं यही कहना चाहूँगा प्रमोद जी वैसे चंडीगढ़ में अभी रह रहे हैं अपने परिवार के साथ में तो चंडीगढ़ ऐसा एक ब्यूटीफुल सिटी है और पूरा उसको स्ट्रक्चराइज बना के क्रिएट किया हुआ सिटी है तो वो अपने आप में एक अलग पहचान बनाती हैं और सभी लोग जो भी जाते हैं चंडीगढ़ में काफ़ी ऐसे टूरिज़्म प्लेसेस है जिसे देखना पसंद करेंगे तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे टूरिज़्म पॉइंट्स बताइए हमारे श्रोताओं को जी चंडीगढ़ जैसा कि मैंने बताया अभी तीन प्रदेशों से घिरा हुआ है एक साइड पे पहाड़ी हिमाचल आ जाता है बाई तरफ उसके हरियाणा आ जाता है और नीचे उसके सारा पंजाब आ जाता है और थोड़ी सी दूरी पर दिल्ली है थोड़ी सी दूरी पर यूपी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है चंडीगढ़ को अगर आप केंद्र बनाते हो कुछ दिनों के लिए घूमने आते हो तो आपको शिमला जस्ट वहाँ से तीन किलोमीटर तीन घंटे की दूरी पर मिलता है और शिमला आप घूम सकते हो बहुत बढ़िया जगह है देहरादून वहाँ से चार पाँच किलो चार पाँच घंटे की दूरी पर है और उसके बाद इधर हमारे सत्तर किलोमीटर पर कसौली है लगभग डेढ़ दो घंटे कसौली बहुत ही सुंदर जगह है थोड़ा सा और लम्बा सफ़र कर लो तो डल चंबा ये एरिया आ जाता है इधर इसके अंदर और अगर आप इधर उत्तराखंड के अंदर जाओ तो आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाए यमुनानगर क्रॉस करने के बाद हरिद्वार मंसूरी देहरादून ये सभी जो है वो ये उत्तराखंड के आ, हिस्से हैं ये देखने को मिल जाते हैं और चंडीगढ़ अपने आप में बहुत खूबसूरत है चंडीगढ़ आने वाला हर इंसान ये बात कहता है हालाँकि हम लोगों को कई बार शर्मिंदगी महसूस होती है <laughs> शर्मिंदगी इस बात के लिए महसूस होती है कि हमारा शहर जो है लॉ एंड ऑर्डर के कारण जाना जाता है क्योंकि पंजाब और हरियाणा से या इधर से जो भी लोग आते हैं ना तो चंडीगढ़ में घुसने से पहले अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट लगा लेंगे अगर कोई टू व्हीलर पर आ रहा है तो वो हेलमेट डाल लेगा ये एक नेचुरल चीज़ है ये कोई कहता नहीं है उनको लेकिन उनको पता है कि चंडीगढ़ के अंदर अगर हम लोगों ने अपनी गाड़ी लेके जानी है तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कोई आपको हाई बीम नहीं चला सकते गाड़ी का वहाँ पे लाइट अपनी हाई बीम पे नहीं रख सकते लो बीम रखना पड़ता है चंडीगढ़ के अंदर बहुत प्यारी प्यारी जगह है रो गार्डन बना हुआ है वहाँ पर पद्मश्री नेकचंद जी का वो घर के कूड़ा कर करकट -कर से गंदगी इकट्ठी करके टूटी हुई ट्यूबें कप प्लेट पॉलिश की डिब्बियाँ जो भी सामान उनको जहाँ से भी मिला उसके साथ उन्होंने वो गार्डन बनाया है रोग गार्डन के नाम से उसका बहुत भारत के अंदर लोग दूर दूर के साथ देखने जाते हैं नेकचंद जी सैनी साहब थे वो उन्होंने बनाया था इंजीनियर थे और वो चंडीगढ़ की पहचान है थोड़ी सी साथ ही इसी लेक उसके साथ रोक गार्डन के साथ ही सुखना लेक है बहुत बड़ी लेक है वहाँ पे लोग बोटिंग करने के लिए आते हैं घूमने फिरने के लिए आते हैं नए जोड़े वहाँ पे जब आते हैं तो काफ़ी अपना अच्छा समय वो वहाँ पे बिताते हैं चारी चारी। तो चंडीगढ़ के अंदर एक और बहुत बड़ी चीज़ है चंडीगढ़ के अंदर गार्डन बहुत है पार्क बहुत है घूमने के लिए वहाँ पर एक रोज़ गार्डन है दुनिया भर के रोज़ आपको वहाँ पर मिलेंगे गुलाब के फूल अलग अलग तरह के जो आपने कभी सपनों में भी नहीं देखे होंगे पीले रंग के गुलाब लाल रंग के गुलाब काले रंग के गुलाब गुलाबी रंग के गुलाब तो बहुत कलर्स के वाइट कलर के पिंक कलर के क्रीम कलर के चटक वाइट कलर के आपको हर तरह के गुलाब वहाँ पे देखने और वहाँ पे रोज़ फेस्टिवल लगता है फेबरी के महीने में जब गुलाबों के ऊपर पूरा जौवन होता है और पूरी गुलाबों की वहाँ पर प्रदर्शनी लगती है और पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर उसको देखने के लिए आते हैं तो चंडीगढ़ के अंदर वो है चंडीगढ़ के अंदर कैपिटल हाउस है एक चंडीगढ़ का बहुत बड़ा वो पक्का ग्राउंड है सीमेंटेड तो उस ग्राउंड के अंदर काफ़ी जो है आ, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं जब मोदी जी ने अपना ये योगा शुरू किया था 21 जून जो पूरे देश के अंदर दुनिया के अंदर मनाया जाता है तो वहीं से शुरू किया था <laughs> तो वो ग्राउंड है बहुत बड़ा ग्राउंड है ऐसे और भी चंडीगढ़ के अंदर चंडीगढ़ पूरा घूमने के लिए देखने के शॉपिंग के लिए बहुत बड़े बड़े मॉल हैं वहाँ पे मार्केट बहुत अच्छी हैं आपकी गाड़ी जब वहाँ पे दौड़ती है साफ सुथरी सड़कें आपको मिलती हैं गंदगी आपको नज़र नहीं आती लेकिन हमें नज़र आती है कहीं कहीं तो हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है जैसा मैंने पहले कहा बाहर वालों को नहीं आती क्योंकि बाहर वाले बड़ी बड़ी सड़कों पर घूमते हैं वो अंदर की कलोनीज़ के अंदर या गलियों के अंदर नहीं जाते तो लेकिन हमें लेकिन फिर भी चंडीगढ़ के लोग काफ़ी अवेयर हैं इन चीज़ों के बारे में स्वच्छता के प्रति योग के प्रति अपनी फिटनेस के प्रति इन सब चीज़ों के प्रति चंडीगढ़ के लोग और आर्टिस्ट लोगों का कलाकारों का वो शहर है वहाँ पे, पे पेंटर हैं आपको मूर्तिकार मिलेंगे वहाँ पे ऐसे स्कल्पचर आपको मिलेंगे जो वहाँ के कलाकारों ने बनाए हैं ठीक है ये चीज़ें जो हैं ये चंडीगढ़ बहुत खूबसूरत और सारा जो आस है चंडीगढ़ का जैसे मैंने आपको बताया खूबसूरत घूमने फिरने वाली शिमला है मंसूरी है देहरादून है कसौली है उत्तराखंड के काफ़ी इलाके आ जाते हैं देखने वाले तो खूब जितना समय आप यहाँ पे बिताना चाहो सरप्लस हो तो आप यहाँ पे बिता सकते हो तो पूरा एंजॉय के साथ जी जी जी जी, जी, जी। चंडीगढ़ के अंदर भी आप जितने दिन बिताना चाहो आप कभी बोर नहीं हो सकते <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को बैठे बैठे रेडियो के माध्यम से आ, वो चंडीगढ़ घूम के आए होंगे चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों को अपने मन की आंखों से देख रहे होंगे जी एक चीज़ मैं चंडीगढ़ की आपको और बताना चाहूँगा चंडीगढ़ के जो रहने वाले हैं वहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर जो सीनियर सिटीजन जिनको हम कह देते हैं बड़े लोग हैं वो और उनके बच्चे आप देख के हैरान होंगे दोस्ताना माहौल में रहते हैं और पापा की हाल है कैसे हो किस तरह है मतलब ऐसे मिलजुल के दोस्तों की तरह रहते हैं जिस कारण जो है ना खुशी वहाँ पे वास करती है कोई आपको तनाव में नजर नहीं आएगा बहुत कम लोग होंगे जो तनाव के अंदर वो वो वो वो लोग तनाव में रहते हैं जो खुद तनाव मोल लेना जिनको शौक़ है लेकिन चंडीगढ़ का एटमोसफियर वहाँ के बच्चे वहाँ के पेरेंट्स वहाँ के हसबैंड वाइफ इतने प्रोग्राम करते हैं इतने फेस्टिवल करते हैं इतने फंक्शन करते हैं एंजॉय करते हैं लाइफ का कि कभी उनके जीवन के अंदर तनाव आ नहीं सकता और दोस्तों की तरह पति पत्नी दोस्तों की तरह बेटा बेटी दोस्तों की तरह पापा और बेटी दोस्तों की तरह हर बात अपनी बता देते हैं कि आज मेरे जीवन में ये चल रहा है और मुझे बताइए ये ठीक है या गलत है ऐसा होता है मतलब मेरे नज़र में तो ऐसा आता है नहीं भी होता होगा कही कहीं ना कहीं जैसा मतलब आप देखना चाहो समाज आपको वैसा ही दिखता है तो ये बात मैं जरूर अपने आपके सुनने वालों को मधुबन रेडियो के वालों को बताना चाहता हूँ आप भी अपना जीवन के अंदर कम से कम ये चीज़ जरूर लेकर आइए कि बच्चों के साथ दोस्ती कीजिए बच्चों के साथ बच्चों वाला रिलेशन ना रखते हुए दोस्तों वाला कहते हैं ना जब बाप का जूता बेटे को पूरा आना लग जाए तो वो बेटा बेटा नहीं रहता दोस्त बन आपने बताया चीगढ़ के बारे में और वहाँ के लोग किस तरह से जीवन जीते हैं, वो भी आपने बताया और चंडीगढ़ शहर के बारे में आपने बताया उसके आस पास जुड़ी हुई जो घूमने लायक चीजें हैं वो भी आपने बताया और बहुत ही अच्छा लगा की सुनगढ़ अगर आप चंडीगढ़ एक बार नहीं गए हो तो ज़रूर जाके आइए क्योंकि एक ऐसा शहर है जो आपको अपना बना लेगा तो ज़रूर एक बार देख के आइए वहाँ की जीवन शैली वहाँ का जो खूबसूरती है वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में कमाल का है तो चलिए आज के इस एपिसोड में हमने प्रमोद जी से काफ़ी कुछ बातें की हैं आशा करता हूँ आप सभी को उनकी जीवन कहानी को सुनकर या उनके जीवन के कुछ खास अनुभव को सुनकर कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा और किसी भी बात पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगी तो ज़रूर उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं चौरानवे चौरा चौरा चौरा इस नंबर पर अपने नाम के साथ में मैसेज कीजिए ताकि हमें भी पढ़ अच्छा लगेगा और आने वाले समय में फिर से ऐसे ही कुछ नए कार्यक्रम आपको लेकर आएंगे और कुछ इस तरह की नई बातें आपको जरूर सुनाना पसंद करेंगे हम लोग तो आप सभी खुश रहें मस्त रहें और फिर से एक बार प्रमोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस एपिसोड में जुड़ने के लिए आपका भी धन्यवाद आपके सभी श्रोताओं का जिन्होंने मुझे सुना उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप भी अपनी जीवन जो है जिंदगी जो है आनंद में जिये और खुश रहे बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया चलिए प्रमोद जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए फिर से एक बार और फिर मिलेंगे प्रमोद जी आते रहेंगे तो उनसे बहुत सारे अलग अलग उनके अंदर टैलेंट है मल्टी टैलेंट व्यक्ति हैं नेचुरोपैथ है और प्लस अलग अलग चीज़ों को जानना समझना उनकी एक रुचि का विषय है और जो भी चीज़ें वो समझने की कोशिश करते हैं बड़ी गहराई से उन चीज़ों को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद लोगों को शेयरिंग भी करते हैं तो हम लोग कभी फिर से नैचुरोपैथी के बारे में भी कभी उनसे बातें करेंगे और कुछ समय हमने लाइव भी किया है तो उसमें भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हमने किया आशा करता हूँ आप सभी को याद हो प्रमोद जी ने हमारे साथ लाइव प्रोग्राम किया था तो उसमें भी हमने आपने भी अच्छी तरह से उनसे बातें की सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आज के एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रही रेडियो मधुवन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहोते रहो जिसने दुख ना चल चल अकेला अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा रारी चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा रारी चल ला